श्री भगवान बोले हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण हो योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा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 और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न वाले होने वाले भाव हैं उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी ही दूस्तर है परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़लोग मुझ मुझको नहीं भजते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 परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है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 सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गए हैं वे राग द्वेष जन द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस पुरुष ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म जानते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं और प्राप्त हो जाते हैं